देवी भागवत तीसरा स्कंध नारद जी कहते हैं इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की यह सब सुनने के पश्चात वहीं फिर मैंने उनसे प्रश्न किया नारद जी ने कहा पिताजी आपने गुणों के लक्षण बतला तो अवश्य दिए परन्तु आपके मुखारविंद से निकला हुआ यह वांग में रस इतना मधुर है कि मैं अब तक उसे पीता रहा किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई अतः अतएव गुणों का सम्यक प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए जिससे मेरा अंतकरण परम शांति प्राप्त कर सके व्यास जी कहते हैं रजोगुण से प्रकट होने वाले जगतकर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं पुत्र के पूछने पर वे कहने लगे ब्रह्मा जी बोले नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ सुनो केवल सत्वगुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित एवं भावभाव से युक्त एक सुंदरी स्त्री अपने पति को काम सुख देती है साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं वहीं वह सौतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है वैसे ही सत्य जब स्त्री वेश में होता है और उससे रजोगुण एवं तमोगुण संबंधित होते हैं तब राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है रजोगुण और तमोगुण के स्त्री रूप में आने पर यदि से संबंध होता है, तो वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर सहयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है नारद स्वभाव में आश्रय के अनुकूल जात्यंतर का आविर्भाव नहीं होता जहाँ कहीं भी संयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है जैसे एक सुंदरी युवती स्त्री है लज्जा करना मधुर बोलना और नम्रता नम्रतापूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान है धर्मशास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है साथ ही उसे देखकर कर का कलेजा दहल उठता है यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण है फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार से बहुतों को दुख हो जाया करता है वैसे ही सात्विक गुण के विषय में उसके विपरीत तामसी गुण का आभास हो जाना स्वाभाविक सिद्ध है जैसे राज की सेना चोरों से सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है बिजली कड़कने लगती है चारों ओर अंधेरा छा जाता है भूमि को भिगोने लगते हैं यह स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है और जिनके खेत में बीज उग गए हैं उन्हें इससे सुख मिलता है अधिक कष्ट तो उन बेचारे मंदभागी गृहस्थों को होता है जिनका घर अभी छाया नहीं गया है जो छप्पर के लिए खर मांस आज जुटा रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं